उपस्थित आर्य बद्र कोषो मुनिगण पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारियों यज्ञ करने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं किन किन रोगों से हम दूर रहते हैं इसकी चर्चा स्वामी जी संक्षिप्त रूप से अपने व्याख्यानों में यहां पर कर रहे हैं तो समय थोड़ा कम होने के कारण से मैं ही इसको पढ़ देता हूं प्रसंग की शुरुआत हुई है कि अब कोई कोई अरवाचीन लोग ऐसी शंका करें कि पदार्थों का दहन होने से उनका पृथककरण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं तब फिर हवन से नहरो कैसे उत्पन्न होगा कुछ लोग जो यज्ञ के संबंध में शंकाएं पूर्व पक, उत्तर पक्षी के सामने उठाते हैं या उनके सामने कुछ जिज्ञाएं कुछ जिज्ञासाएं ऐसी उत्पन्न होती हैं तो उनकी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान करना भी बहुत अनिवार्य होता है तो कहते हैं आप लोग कहते हैं कि यज्ञ करिए यज्ञ करने से मिलेगा क्या हवन में घी डालना घी को व्यर्थ करना है लकड़ियां डालना समुदाय डालना किसी का कोई भला तो होता नहीं समुदाय भी डालना व्यर्थ है इतने महंगे महें, महंगे पदार्थों को सामग्री में मिलाकर के उनकी आहति देना ये भी व्यर्थ है क्योंकि अगर इन समुदायों को घी को और जो सुगंधित और आरोग्यवर्धक जिन पदार्थों को हवन में डाला जाता है अगर इनका उपयोग हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं तो बहुत लाभ होगा और फिर एक ये भी बात है कि जब हम किसी चीज को अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो ये अग्नि उनके गुणों को नष्ट कर देती है तो ऐसी स्थिति में जब आप ये कहते हैं कि हवन करने से ये होगा हवन करने से वो होगा हवन करने से कीटाणु मरेंगे हवन करने से इस रोग से हम दूर होंगे ये कैसे संभव है स्वामी जी उत्तर कहते हैं कि इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर ये है कि सब द्रव्यों में स्वाभाविक और संयोगजन्य दो प्रकार के गुण हैं प्रकृति से बने हुए जितने भी द्रव्य हैं और जीवात्मा उसमें प्रकृति के द्रव्यों को छोड़कर दो प्रकार के गुण उसमें भी हैं कुछ गुण उसके स्वाभाविक है जिन्हें न तो हटाया जा सकता है नष्ट किया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता वो उसको स्वाभाविक है लेकिन कुछ नैमित्तिक गुण उस जीवात्मा में है जैसे सुख दुख है और ज्ञान है तो ज्ञान के दो विभाग कर दिए वहां पे कि जीवात्मा का ज्ञान स्वाभाविक तो है पर फिर भी वो स्वाभाविक ज्ञान के सहारे कोई बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकता उन्नति नहीं कर सकता तो जीवात्मा में कुछ गुण स्वाभाविक होते हैं और कुछ निमित्त से आते हैं प्रकृति से आते हैं तो जो जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है वो गुण तो बदलेंगे नहीं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इसी तरह प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनमें भी कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं और कुछ निमित्त से स्वाभाविक गुण वाले पदार्थों के अंदर घुस जाते हैं उनमें प्रवेश करा दिया जाता है जैसे अग्नि है अग्नि का जो स्वाभाविक गुण है वो ऊष्मा है और जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है तो अग्नि के संपर्क से जब जल उष्ण हो जाता है तो जल का अपना स्वाभाविक गुण उष्ण नहीं है वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है क्योंकि अग्नि के निमित्त से वो पानी गर्म हुआ है और इस कारण से ये कहा, कहा जाता है कि जल उसका स्वाभाविक शीतलता जो गुण है वो है लेकिन अग्नि के निमित्त से पानी को गर्म कर दिया गया है तो कहते हैं कि हम अग्नि में जितने भी पदार्थ डालते हैं तो उसमें उन पदार्थों के एक तो स्वाभाविक गुण होते हैं और दूसरे होते हैं संयोग जन, यानी संयोग से उत्पन्न गुण हो जाते हैं तो स्वाभाविक पदार्थों के गुण यो तो प्रत्येक पदार्थ में रजोगुण तमोगुण और सत्य मिलाई हुआ है लेकिन फिर भी हम जब इनको एक दूसरे में मिलाएंगे तो जिस पदार्थ का जो गुण स्वाभाविक होगा उस स्वाभाविक गुण का नाश नहीं होगा अव्यक्त तो हो सकता है छुप तो सकता है जैसे एक वस्त्र है सफेद है और उसको लाल रंग से रंग दिया जाता है तो लाल रंग के रंग देने से वो वस्त्र तो लाल हो जाएगा लेकिन इसका जो स्वाभाविक गुण जो श्वेत है वो नष्ट नहीं होगा वो दब गया है अव्यक्त तो स्थिति में चला गया है तो कहते हैं कि अग्नि में हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं आवतियां देते हैं तो उनमें जो उसके स्वाभाविक गुण है वो तो नष्ट होते नहीं और जो संयोग संयोगजन्य गुण है स्वाभाविक है अगर वो कहीं जुड़े हैं तो फिर उनसे अलग भी होंगे तो अग्नि में स्वाभाविक गुण भी है संयोगजन्य गुण भी है समा है सामग्री है और छोटे छोटे जो पदार्थ किशमिश मुनक्का छुआरे दालचीनी असगंध बहुत सारे पदार्थ हम डालते हैं तो उनमें भी यद्यपि वो तीन गुणों से निर्मित है लेकिन फिर भी उनमें उनका जो स्वाभाविक गुण है जैसे मान लीजिए इलायची है तो इलायची में यू तो शीतलता होती है पर वो इलायची की शीतलता इलायची की तो नहीं है वो कहा से आई है वो जल से आई है तो उस इलायची में जल तत्व जो है वो स्वाभाविक है और इसके बाद रूस में जो रूप गुण है इलायची में रूप गुण जो है वो किसका गुण है वो अग्नि के संपर्क से उस इलायची के अंदर वो रूप गुण प्रकट हुआ जिस, जिसके कारण से हम उस इलायची के रूप रूप को देख लेते हैं तो इसी तरह प्रत्येक पदार्थ के संबंध में समझना चाहिए कि जो उसके स्वाभाविक गुण है वो स्वाभाविक रहेंगे और जो संयोग से गुण उत्पन्न कर देते हैं वो संयोग जन्य रहते हैं और उनका संयोग वियोग होता रहता है तो इसलिए यदि स्वाभाविक गुण पदार्थों में न माने जाए तो समुदाय में गुण कहा से माना जाए अगर एक तिल में तेल नहीं है तो सारे तिलों में तेल नहीं होगा अगर एक तिल के एक दाने में तेल है तो हजार तिल है तो उनमें भी वही तेल होगा ऐसा तो नहीं कि तिल के एक दाने में तो तिल का तेल हो और बाकी बाकी तिल तो हैं, पर उनमें तेल किसी का सरसों में हो किसी का किसी का हो ऐसा संभव नहीं तो जैसे तिलके एक दाने में तेल है और वो तिलका है ऐसी हजार दानों में तिल का ही तेल होगा अब ये अलग बात है कि तिल को पेड़ दें मशीन से और सरसों को पेड़ दें मशीन से और हम उसमें तिल और वो सरसों का तेल मिलाकर के प्रयोग करें तो अब वो जो सरसों का जो तेल है वो नैमित्तिक है पर सरसों का तेल स्वयं में सरसों से जो उत्पन्न हुआ है वो स्वाभाविक है पर तिल के लिए वो नैमित्तिक है तो कहते हैं कि ये जो संयोगजनर गुण स्वाभाविक गुण ये सभी पदार्थों में रहते हैं अगर ये गुण ना हो तो इनमें गुण नहीं आ सकता जिससे जल के एक कण में शीतलता तो है तो जल के हजार कणों में भी शीतलता होगी अग्नि के एक कण में उष्मा है तो उसके जितने भी कण हैं, उनमें भी उष्मा होगी अब स्वामी जी एक उदाहरण से अपनी बात को खोलते हैं दृष्टांत तो। एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है ये उसी तरह का उदाहरण है इसलिए समुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत निकलता है इस बात स्पष्ट है कि एक जल परमाणु में शीतलता है इसलिए समुदाय रूप जो परमाणु जल का शीतलता स्वाभाविक धर्म है तो कहते हैं जल के एक परमाणु में शीतलत तो है ठंडापन है तो जल के जितने भी परमाणु हैं जितने परमाणुओं से जल बनता है हालांकि वैसे तो H2O का सिद्धांत लगा के बनाते हैं ना जल H हाइड्रोजन H हाइड्रोजन दो भाग और ऑक्सीजन एक भाग तो इसमें कोई नया बनता है या उनमें वो चीज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो शीतलता है या नहीं है अगर नहीं है तो फिर आई कहा से तो भले ही वो हमें नया जल दिख रहा है नए जल का कण दिख रहा है पर वास्तव में वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में शीतलता तो होनी चाहिए नहीं तो जल की शीतलता शीतलता नहीं रहेगी तो कहते हैं कि जैसे जल के एक परमाणु में शीतलता है ठंडक है तो ऐसे ही जल के हजार लाखों करोड़ों अरबों परमाणु में भी वही शीतलता मिलेगी और आगे क्या कहते हैं सुगंधित पदार्थों का सुगंधी स्वाभाविक गुण है वह दहन से फैलता उसका नाश नहीं होता स्वामी जी कहते हैं कि जो सुगंधित पदार्थ हैं, जिनमें सुगंध है जैसे गुलाब है हालांकि स्वाभाविक यूं तो दिख रहा है कि गुलाब का फूल अलग है लेकिन पृथ्वी अलग है पृथ्वी ही गुलाब का फूल नहीं है ना और गुलाब पृथ्वी नहीं है दोनों का अस्तित्व अलग अलग है लेकिन अस्तित्व तो अलग अलग होते हुए भी गुलाब है चंपा है चमेली है और भी जितने सुगंधित द्रव्य हैं, इनमें ये सुगंधि जो आई है ये कहां से आई है तो मानना पड़ेगा कि पृथ्वी के पृथ्वी का ही ये गंध गुण जो है वो इसमें आया है अच्छा फिर एक प्रश्न है कि दुर्गंधी अगर गुलाब का फूल हम चार दिनों तक तोड़ के रख देते हैं पानी में या जैसे मंदिरों में फूल वगैरह चढ़ाते हैं और नालियां बनी रहती हैं और चार दिनों बाद जाकर बाहर जाकर के देखिए उन फूलों का क्या हाल होता होगा सब सड़ते बुरी तरह से और कीड़े विध विध बुध हैं उसमें कीड़े बुरी तरह से तो वो सड़न सड़न जो हुई वो दुर्गंध आई है वो कहाँ से आई है तो गंध पृथ्वी का गंध गुण तो स्वाभाविक है लेकिन अब उसमें सु और दू मिला दीजिए तो जो सुगंध है और दुर्गंध है मैं समझता हूं वो भी पृथ्वी से ही आई है किन्हीं अन्य पदार्थों से मिलकर के उसमें दुर्गंध गुण उत्पन्न हो गया है और ये सब पदार्थों में नियम घट जाएगा सेब है सेब है दो दिन तीन दिन ठीक रहेगा फिर उसके ऊपर सिमटे सिमटे पड़ने लग जाएंगे झुर्रिया जैसे बूढ़े आदमी के ऊपर झुर्रिया पड़नी शुरू हो जाती है खाल लटक जाती है और थोड़ा ढीला पड़ जाता है वो सभी का होना है इसमें कोई चिंता की बात नहीं वो तो प्रकृति के नियम है सबके ऊपर काम करेंगे तो इसी तरह सेब के ऊपर भी झुर्रिया पड़ जाती है अब जब सेब काटते हैं तो वो झुर्रिया अपना काम करती चाकू चलने भी देती ठीक से तो जबरदस्ती काटना पड़ता है थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि सेब जो है वो गलना शुरू हो गया है तो सेब जब आया था तब ताजा था उसमें कुछ सुगंधी उठ रही थी अब पांच सात दिनों बाद वो वो सेब दुर्गंध की अवस्था में है ये दुर्गंध सुगंध कहाँ से आई तो ये सब पृथ्वी से ही इसका सुगंधीकरण या दुर, दुर्गंधीकरण हुआ है विकृति पैदा हो गई और ये हम सबके हम सबके साथ है ये शरीर है अगर किसी जीव का शरीर एक दिन चार पांच घंटे तक तो ठीक रहता है गर्म रहता है फिर ठंडा पड़ने लग जाता है अब तो किसी मृतक का शरीर आप छू के देखिए कभी किसी ने देखा हो तो उसको अनुभव होगा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा बर्फ की तरह तो अगर उस मृतक शरीर को बर्फ के उसमें ना संरक्षित किया जाए शहद लगा करके जैसे ये मिस्र के जो ममी ममी मनी मिस, मिस्र के जो ममी है इसमें क्या है इन मम्मियों में है क्या राजाओं के शरीर हैं, उनकी पत्नियों के हैं उनके नौकर चाकरों के हैं उनकी रानियों के दासियों के शरीर हैं, और यही नहीं है और भी कुछ है खाने पीने का सामान भी उसमें रखा हुआ है क्योंकि उन लोगों को ये विश्वास है कि शायद ये कभी राजा जियेंगे या अंदर ही जी जाएंगे ऊपर से ठीक है ढके हुए हैं तो हैं तो इनकी रानियां इनकी दासियां इनके खाने पीने के पदार्थ इनकी सेवा करेंगे मतलब कितना अज्ञान है आप देखिए अब वो मर गए अब उसमें क्या है किसको बर्फ में रखो किसमें शहद में दबाओ किसको कुछ भी करो उसमें सांस तो आ नहीं सकती रूस में ऐसे बहुत सारे मुर्दे रखे हुए हैं ऐसा सुनते हैं कि रूस निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुर्दे में जीवन वापस आए तो इसलिए बहुत से धनी लोगों ने क्या किया पैसा तो खूब रहता है उनके पास खूब रहता है पैसे तो उन्होंने पैसे दे दे करके अपने संबंधियों की लाशों को मुर्दा घर में रखवा दिया और रसायनों से उसको सुरक्षित करवा दिया और इस आशा में कि ये जीवित होंगे कितना पैसा उन्होंने खर्च किया पर मुझे नहीं लगता कि कभी स्थिति आएगी कि जो मर ही चुका है वो कभी जीवित हो जाएगा भले ही वो हजारों वर्षो तक रखे रहा रहे होंगे अभी भी रखे होंगे कोई रूस जाके वो देख सकता है ऐसा मैंने सुना है रूस में भी इस तरह की कोशिश चल रही है लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि जो चीज जीवन का आधार थी अब वही निकल गई है अब उसको कितना ही कोशिश करिए वो पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं होगी तो कह रहे हैं कि ये जो अग्नि में हम जिन पदार्थों का दहन करते हैं उनको जलाते हैं उनके स्वाभाविक गुणों का तो नाश होता नहीं और जो संयोगजन गुण है वो अपना अपना काम करते हैं ठीक है लकड़ियों से मोनोऑक्साइड निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कार्बन निकलता है लेकिन इसमें कुछ ऐसी गैसे भी निकलती हैं कि जो उस कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बहुत कम कर देती है जैसे एक हाइड्रोफिल्ड गैस बताते हैं वैज्ञानिक लोग हाइड्रोफिल्ड एक गैस इसमें से निकलती है तो कहते हैं कि उसके कारण से इतना प्रदूषण नहीं होता है और इस संबंध में यज्ञ की पुस्तकें बहुत मार्गदर्शन कर सकती जिन लोगों ने यज्ञ पे शोध किया है यज्ञ के संबंध में पुस्तकें लिखी है पाश्चात्यों ने यज्ञ के संबंध में अपनी सम्मतियां दी है तो उनके बारे में और विस्तार से देखा जा सकता है आगे कहते हैं द्वितीय सुगंधी जलाने से दुर्गंधी का नाश होता है ये प्रत्यक्ष है मुर्दा है हम मुर्दे को हम गाड़ दे जैसे कि हमारे मुसलमान ईसाई इसा, गाड़ते हैं तो उससे सुगंधी आती है क्या हुँ? वो गाड़ देते धरती और खराब होती है और ये जगह खूब घेर लेते हैं एक एक ईसाइयों का कब्रिस्तान बना हुआ है ऐसे और अब बताते मैंने सुना है कि वो क्या करते हैं कि अब पहले तो ईसाइयों को यूं गाड़ते थे मरने वालों को अब उन्होंने यूं गाड़ना शुरू कर दिया <laughs> तो एक के ऊपर एक अच्छा एक के ऊपर एक कब तक गाड़ोगे आसमान बुर्ज तो बनाना नहीं है दो दो तीन गाड़ेंगे उसके बाद फिर आपको जमीन जरूरत पड़ेगी तो कितनी जमीन घिरी हुई अजमेर में कब्रिस्तान बहुत सारी जमीन घिर जाती है तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जो एक शोध और एक परंपरा जो बहुत विचार करके निकाली थी कि मुर्दे का जलाना ही सबसे उत्तम है अच्छा घी डालो ऐसे नहीं कि मिट्टी का तेल डाल के जला दिया वो गलत है मुर्दा तो 80 80 किलो का और आपने 1 किलो घी में उसको जला दिया या गीली लकड़ी लगा दी तो इसलिए फिर एक और खोज हुई कि भाई तुम्हें ना घी जलाना पड़ेगा ना ये करना पड़ेगा तुम शब्द आग्रह में ले आओ और वहां एक बार वो रेड सी बनी होती है और उसमें डाल दो जो आपको सामग्री घी जो कुछ डालना है उसके ऊपर रख दो मुर्दे गु पर और वो गया अंदर और बटन दबाया और बस खत्म सब कुछ एक तो वही तरीका निकाल लिया लोगों ने तो आपत्तिकाल में ये भी ठीक है आप संस्कार विधि कर वहां वहां किस तरह काम करेगी तो वहां तो नहीं काम कर सकती ना हाँ ठीक है मुर्दा अंदर दो मिनट में खत्म हो गया आप मंत्र ही पढ़ते रहे पर तो नहीं पड़ेगी या ये है कि पहले हम सब आवतियों से मंत्र देने बिना उस अंदर भेजे तो ठीक है इकट्ठी दे दो फिर वो अंदर चली जाएगी सब ठीक है चलिए तो आप में से किसी कोई जिज्ञासा हो वो। हाँ वो तो एक मिनट पहले आप बोले आप बोले निर्णय आप लोग कर लीजिए अच्छा हाथ पहले उठाया था हाँ शीतल होगा ठीक है तो ऐसे जैसे किसी एक पत्ता हरा है तो सब हरे होने चाहिए आप होंगे तो अरे ये अब ये भी मुझे समझाने की आवश्यकता पड़ेगी ये तो हम यहाँ वैज्ञानिक विद्यार्थी बैठे वो आपको बता देंगे स्वाभाविक है कि कुछ की अवस्था जैसे हम यहाँ ऊपर बैठे कुछ यहाँ अस्सी साल के हैं कुछ यहाँ सत्तर के हैं कुछ साठ के हैं कुछ चालीस के हैं तो आपका आप कहोग की भाई मनुष्य का, आप का ए, बच्चा छोटा था होता तो सब छोटे हो जाने चाहिए आखिरी बढ़ेंगे ना योग दर्शन के हिसाब से धर्म लक्षण अवस्था परिणाम तो इनमें भी घटेगा तो इसलिए कुछ बूढ़े बैठे कुछ प्रौढ़ बैठे हैं कुछ जवान बैठे कुछ कम जवान बैठे तो ये तो अवस्था भेद सब आएगा हाँ आप क्या पूछ रहे थे मैं ये कह रहा था अग्नि का का का है है तो उसका उसका रूप है और, और संयोग संयोग क्या माना जाएगा अग्नि भी आप प्रवेश करा प्रवेश करा करा दीजिए जैसे जल जल का उदाहरण ले लें अग्नि जब जल में जाती है तो अब जल जो है जल जो है अग्नि के लिए नैमित गुण हो गया संयोग जन हो, हो गया और और अपना अपना जो गुण है वो उसका एक का शीतलता है एक का ऊष्मा है अग्नि को जैसे समिधा में अग्नि है कि नहीं है सूखी समुदाय जो यहां रखी है इनमें अग्नि है कि नहीं है ना तो इनमें जो ऊष्मा है वो इनकी स्वाभाविक है लेकिन प्रकट कब होगी जब इसको बाहर से प्रदित करेंगे तो इस संदान में जल भी है अग्नि भी है वायु भी है तो इनमें जो जो स्वाभाविक गुण है वो तो रहेंगे लेकिन जो संयोग जन गुण है वो नष्ट नहीं होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे हालांकि न्याय दर्शन में पृथ्वी के कुछ गुणों को स्वाभाविक भी माना है कुछ गुणों को स्वाभाविक भी माना है तो वो एक अलग विषय लेकिन सामान्य रूप से जैसे अग्नि में उष्मा जल में शीतलता ये स्वाभाविक है और कुछ संयोग जन गुण है तो संयोगजन गुण कभी दुनिया की कोई भी चीज नष्ट नहीं होती आत्मा तो नष्ट होता ही होता नहीं है आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है वो भी नष्ट नहीं होता है ये तो हम लौकिक भाषा में कह देते हैं जैसे आदर्शनम लोपा है अभी आदर्शनम लोपा ना आदर्शनम अदर्शनम अब उसका दर्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये तो है कि अब दर्शन नहीं हो रहा है तो वो दुनिया से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया शब्द अनित्य है कुछ नित्य मानते मान लो शब्द नित्य है तो बोलने से प्रकट हुआ है पर अब शब्द था ही नहीं अगर था ही नहीं तो बोलने से प्रकट कैसे हो गया तो शब्द नित्यत्व शब्द तो नित्या आकाश अस्त दृष्टान्तो तो शब्द तो जो है वो आकाश में रहता है और गुण उसका जो है शब्द का वो शब्द का गुण क्या है कहाँ रहता है तो नष्ट नहीं होता अब ये अलग विवेचना वाली बात है कुछ अनित मानते कुछ नित्य मानते तो वो एक न्याय दर्शन में लंबी एक चर्चा चलती है ठीक है तो नष्ट कुछ भी नहीं होता है हम भी नष्ट नहीं होंगे और शरीर भी नष्ट नहीं होने वाला अग्नि अग्नि तत्व में चली जाए अग्नि तत्व अग्नि में जाएगा वायु तत्व वायु में चला जाएगा अच्छा हम इतनी प्र, प्रदूषित सब्जी फल खा रहे हैं एक तो बाहर से प्रदूषण दे रहे हैं हमें कृत्रिम मसाला डाल करके ये हमें खिलाते हैं सब्जी फल दूध जो भी है और अच्छा एक बात बताइए कि इस पृथ्वी बने कितने वर्ष हो गए लगभग और बच्चे भी मरे हैं ना बच्चे मरे हैं तो वो धरती में जलाए गए या गाड़े गए हैं गाड़े गए अच्छा जलाए गए हैं वो भी इसी धरती में ही है गाड़े गए हैं वो भी इसी धरती में ही है और हम जो गंदगी निकालते वो भी इसी धरती में ही है और अरबों खरबों मुर्दे इस धरती में और हम भी कुछ समय बाद हम भी मुर्दे बन जाने वाले हैं और फिर उसमें से जो बनता है हम सोचते हैं हाँ ये तो बहुत शुद्ध शुद्ध कहाँ है वो सब हम वैसे ही तो खा रहे हैं इसलिए ऋषियों ने विधान किया कि भाई शुद्ध तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं इसलिए पंच महायज्ञ में से जो भौतिक पृथ्वी को और जल को शुद्ध करता है ना आप उसको करते रहिए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। कुछ तो असर आएगा ना तो हम शुद्ध तो कुछ खा ही नहीं रहे मुझे जहां तक लगता है बाकी और आप हाँ चलिए समय हो गया बाकी चर्चा फिर सोमवार करेंगे शांति पाठ देतरिक्षण